ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वे वेद प्रणोति तस्में तत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे गो शा शांति शंकरण सूत्र भाष्य वंदे भगवरात्मे भेद विभागिनेोमव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति ही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 तत्वशी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का स्वरूप वर्णन भगवान भाष्यकार इन श्लोकों में कर रहे हैं तो 60वें श्लोक में श्रुति तत्पदार्थ को कैसा बताती है इसका वर्णन करते हुए कहा गया था न तत्र सूर्योभाति न चंद्र तारकम यह श्रुति ब्रह्म को अप्रकाश्य स्वयं प्रकाश बता रही है तो ज्ञान के साधन अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में सनातनियों के पास दो है ज्ञान के साधन भूत एक तो है श्रुति और दूसरी है स्मृति तो गीता रूपी स्मृति भी ये बता रही है न ते सूर्यो न शांको न पावक इत्यादि से कि तत्पदार्थ परत अप्रकाश्य है और स्वयं प्रकाश है जो बात तत्पदार्थ के स्वरूप के विषय में श्रुति स्मृति ने बताई भाष्कर भगवान ने अपने शब्दों से बासठवें श्लोक में और त्रेसठवें श्लोक में बताई है ये बताया कि वह सबका अवभाषक है सर्वावभाषकत्व तो है उसमें और स्वयं भाषमान तो है ब्रह्म से अतिरिक्त सभी के सभी ब्रह्म प्रकाश है और ब्रह्म स्वप्रकाश है इसे बासठवें श्लोक में स्वयं अंतर अतर्बिर्व्याप्य भाषयन अखिलं जगत ब्रह्म प्रकाशते वह ही इस पिंडवत में बताया गया अग्नि से तपा हुआ आयस यानी लोहे का गोला जैसे अपने में विद्यमान अंदर बाहर से लोहे के गोले में विद्यमान अग्नि से प्रकाशित होता है और अग्नि अपने आप को भी प्रकाशित करता है यानी अपने से अन्य लोहा रूप वस्तु जो अग्नि की प्रकाश्या है उसमें व्याप्त होकर के उसे भी प्रकाशित कर रहा है और स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है इसका अर्थ हुआ पर प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश वस्तु है वही अन्य की प्रकाशक हो सकती है और मरुमरीचिका के दृष्टांत से त्रेसठवें श्लोक में यह समझाया कि जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म तो अपने में अध्यस्त जगत से अतिरिक्त है लेकिन ब्रह्म में अध्यस्त जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है अतिरिक्त किसको कहा जाएगा जो अन्य सत्ता निरपेक्ष सत्तावान है उसे तो कहा जाएगा अतिरिक्त दूसरे की सत्ता की अपेक्षा किए बिना जो सत्तावान है उसे कहा जाएगा अन्यतः बाकी से अतिरिक्त और जिसको अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए दूसरे के अस्तित्व की अपेक्षा होती है अन्य सत्ता सापेक्ष सत्तावान जो है उसे कहा जाता है अनतिरिक्त जिसकी सत्ता की अपेक्षा है अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए उससे वो भिन्न नहीं हो सकता तो ब्रह्मा में अध्यस्त समस्त जगत को अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा है इसलिए माना जाएगा ब्रह्म में अध्यस्त जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है और ब्रह्म को अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए अपने में अध्यस्त जगत की अपेक्षा नहीं है जगत सत्ता निरपेक्ष सत्तावान है ब्रह्म इसलिए ब्रह्म हो जाएगा अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान अतिरिक्त कहलाता है अन्य कहलाता है लेकिन अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु अन्य नहीं कहलाती तत्व दृष्टि से वह अधिष्ठान रूप ही होती है उसी दृष्टि से त्रेसठवें श्लोक में ये कहा कि जगत तो ब्रह्म से अन्य है विलक्षण है का मतलब लेकिन जगत ब्रह्म से विलक्षण नहीं है जगत ब्रह्म से विलक्षण यानी अतिरिक्त क्यों नहीं है अन्यत क्यों नहीं है इसलिए कि जगत को अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के अस्तित्व की अपेक्षा है ब्रह्म सत्ता सापेक्ष ही सत्तावान जगत है इसलिए उसे ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं कहा जा सकता जगत के तरह ब्रह्म को अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए जगत सत्ता की अपेक्षा नहीं है वो स्वतः सत्ता का जैसे स्वयं प्रकाश है ऐसे स्वयं सत्ता है ये एक प्रकार से त्रेसठवे श्लोक में बताया जा रहा है और ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु जगत यदि किसी को ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा है यानी ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा किए बिना प्रतीत हो रहा है तो उसे भ्रांति हो रही है जैसे मृग को मरु मरुमरीचिका में जल की भ्रांति होती है उषर भूमि में फैली हुई सूर्य किरणों में मृग को जल की भ्रांति होती है तो मृग के जल की भ्रांति का विषयभूत जो मरु मरीचिका में प्रतीयमान जल है वह मिथ्या है ऐसे ब्रह्म में अध्यस्त जगत स्वतः सत्ता है सत्य है ऐसी यदि किसी को भ्रांति हो रही है तो उसके भ्रांति का विषयभूत भूत जगत स्वतः सत्ता उसे समझना सत्ता वाला समझना वो सूर्य किरणों में जल को सत्य समझना जैसा है, है वो मिथ्या ही मिथ्या में सत्यत्व का भ्रम है इसे बताया गया तिरसठवें श्लोक के उत्तरार्ध में ब्रह्मान्य भातिचेत मिथ्या यथा मरु मरीची का इससे और चौसठवें श्लोक में ये बताया गया वेदांत का जो एक परम सिद्धांत है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु नहीं हुआ करती अध्यस्त वस्तु का तात्विक स्वरूप उसका अधिष्ठान ही होता है ये जो बताया गया है वेदांत में एक मुख्य सिद्धांत के रूप में उसका वर्णन करते हुए चौसठवें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि जो कुछ भी दिख रहा है या सुनाई दे रहा है दिख रहा है का मतलब दिखता है वह रूप कहलाता है नेत्र इंद्रिय का विषय और सुनाई दे रहा है का मतलब नाम शब्द इसलिए दृश्यते श्रूयते इससे बताया गया जो भी नाम और रूप है दृश्यते इससे बताया गया रूप को और यूयते से बताया गया नाम को तो जो नाम रूपात्मक जगत है नाम रूप ही जगत है वाच्यवाचक कहो अभिधान अभिधेय को छोड़ करके जगत नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ ही नहीं तो ये नाम रूप कैसा है तो कहते ब्रह्मणु अन्यत तत् न भवेत तो तत् यानी नाम तथा रूप और नाम रूप का मतलब हुआ जगत तो जगत न ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है का अर्थ हुआ वह अपने तत्व दृष्टि से अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप ही है कौन जगत तो कहा जगत यदि ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म रूप ही है तो उसकी ब्रह्म रूपता का दर्शन कब किससे होता है कैसे होता है कहते तत्व ज्ञानाच तद ब्रह्म तत् यानी वो नाम रूपात्मक जगत वो ब्रह्म है सर्वम खलविदम ब्रह्म सारा जगत ब्रह्म ही है लेकिन कब तो कहते हैं तत्व सारे जगत को उसके तात्विक स्वरूप से देखना होगा यानी ब्रह्म रूप से देखना होगा तो ब्रह्म जगत के ब्रह्म विषयक अज्ञान को निवृत्त करना जरूरी है ब्रह्म है तत्वतः क्या जगत है तत्वतः ब्रह्म ही लेकिन जगत का जो तात्विक स्वरूप है ब्रह्म तद विषयक अज्ञान जब तक बुद्धि में रहेगा तब तक जगत का जो अध्यस्त रूप है नाम रूप यही प्रतीत होगा सत्य और अज्ञान मिट जाए तत्व विषयक तो फिर जगत का नाम रूप प्रतीत न होकर के ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत होगा जैसे रस्सी का अज्ञान दूर होने पर सर्पादि की प्रतीति न होकर के रस्सी ही रस्सी प्रतीत होती है ऐसे ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत होगा वह अज्ञान किससे दूर होगा ज्ञान से तत्वमसी महावाक्य से उत्पन्न हुआ जो अहम् ब्रह्मास्मि ये ज्ञान है इस ज्ञान से तत्विषेक अज्ञान दूर होगा फिर तत्विषेक अज्ञान ही तो कारण था अध्यस्त वस्तु के सत्य रूप से भाषित होने में अज्ञान रूपी कारण के न रहने से अध्यस्त जो कार्य है वह भी कार्य रूप से नहीं रहेगा तत्त्व रूप से रहेगा और तत्त्व है ब्रह्म इसलिए कहा तत्व ज्ञान तद तत ब्रह्म ये नाम रूपात्मक जगत तत्व ज्ञान से ब्रह्म रूप ही प्रतीत होगा वो ब्रह्म कैसा है तो कहते हैं सच्चिदानंदम अद्वयम वो नित्य ज्ञान तथा नित्य आनंद स्वरूप है और अद्वै का मतलब सजातीय विजातीय वस्तुओं से रहित है तो इस प्रकार ये अद्वैत का प्रतिपादन भगवान महशिकार ने किया कहते हैं अद्वैत ब्रह्म का ही सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म का ही सबको भान क्यों नहीं हो रहा यदि सारा का सारा जगत उस अद्वै सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है सारे जगत का वास्तविक स्वरूप यही ब्रह्म है तो जगत का वास्तविक स्वरूप सबको अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर पैंसठवें श्लोक में भगवान भाष्यकार दे रहे हैं पैंसठवें श्लोक का उच्चारण कर लें सर्वगम सच्चिदात्म ज्ञान चक्षुर्षते अज्ञान अज्ञानच्क्षुर्नेक्षक्षेत भासवत भाधवत तो जब वक्ता के द्वारा उक्त अर्थ का और उसके तात्पर्य अर्थ का बोध नहीं होता तब तक कोई न कोई आशंका बुद्धि में आती रहती है और वह पूर्व पूर्व वाक्यों के द्वारा उक्त अर्थ को आधार बना करके जो शंकाएं होती हैं वह यह ज्ञापन करती हैं कि श्रोता ने वक्ता के द्वारा उच्चारित वाक्यर्थ को ठीक ठीक से ग्रहण नहीं किया यदि ठीक ठीक से ग्रहण करेगा तो असंिग्ध अर्थ के बोधक वक्ता के द्वारा उच्चारित वचन संदेह उत्पन्न नहीं करेंगे संशय उत्पन्न नहीं करेंगे तो भगवान भाष्यकार ने जो ये बताया पहले कि नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म ही है ये संशयास्पद बात है क्या संदेह उत्पन्न करने वाला वाक्य है क्या लेकिन ये संदेह हुआ शंका हुई कि यदि नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म ही है तो सबको जगत का तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप अद्वै ब्रह्म ही क्यों प्रतीत नहीं हो रहा क्यों उसका अनुभव नहीं हो रहा इसका उत्तर भगवान भाषिकार पहले दे चुके हैं इस श्लोक के पूर्ववर्ती श्लोक के तृतीय पाद में ही ब्रह्मरूप जगत है जरूर लेकिन जगत का ब्रह्म स्वरूप कब प्रतीत होता है तो ये बताया कि तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी नेत्र खुले होने पर ज्ञान नेत्र से नाम रूपात्मक जगत का तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्म भाषता है ये पहले कहा है ना तो ये यदि तत्वज्ञात तद तत ब्रह्म इस वाक्य को ठीक ठीक से सुनकर के वाक्यर्थ ग्रहण होता तो यह शंका होती क्या कि क्यों जगत का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा सबको ज्ञात नहीं हो रहा यह शंका आती नहीं यदि तत्व ज्ञान इस पद के अर्थ पर भी दृष्टि पहुंचती नहीं पहुंची जिसकी उसी की यह शंका है लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि जिसका जिसका ज्ञान नेत्र खुला है उसे कहा जाता है ज्ञान चक्षु कुल कितने चक्षु हैं आपके पास हम्म, तीन कौन से कौन से एक चक्षु कौन सा और दूसरा तो दो है तीन कैसे अच्छा ये दो और एक ज्ञान ऐसा <laughs> ये दोनों मिलकर के एक नहीं है तो ये चर्म चक्षु दोनों मिलकर के एक है इसे चर्म चक्षु कहा जाएगा है ना भौतिक नेत्र भौतिक नेत्र में जो हमको दिख रहा है ये बाहर से ये तो नेत्र भी नहीं है नेत्र इंद्रिय का गोलक है और नेत्र इंद्रिय स्वयं भी भौतिक है अपचकृत जो अग्नि है उसके सत्व गुण का परिणाम है ना कौन चक्षु इंद्रिय भौतिक है तो भौतिक नेत्र भौतिक वस्तु का ही ग्रहण करता है भौतिक वस्तुओं में भी सभी भूतों का भी ग्रहण नहीं करेगा अपने परिणामी उपादान कारण का तो बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाएगा अपने से स्थूल पंचीकृत भूत और पंचकृत भूतों का जो कार्य है उनको ग्रहण करता है कौन ये भौतिक नेत्र एक हुआ उसके गोलक दो हैं और एक है भावना नेत्र भावना नेत्र होता है भक्त के पास ये भौतिक नेत्र से मंदिर में जिनकी आराधना की जा रही है वे मूर्तियां यदि पत्थर से बनी है तो भौतिक नेत्र उसे पत्थर ही बताएगा खाली भौतिक नेत्र से देखेंगे शास्त्र अनुसार भावना नहीं बनेगी मूर्तियों के और तो धातु की मूर्ति है तो धातु दिखेगा पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर मात्र दिखेगा आकार विशेष में परिणत पत्थर दिखेगा लेकिन भावना नेत्र खुला रहता भक्त का तो भावना से हम सनातनी लोग शिवलिंग में एक गोलाकार पत्थर मात्र न देख करके देखते हैं कि भगवान शिव है कृष्ण की प्रतिमा को देख करके भगवान कृष्ण है भगवान राम है चर्म चक्षु राम को कृष्ण को शिव को दुर्गा जी को दिखाता है क्या वो देवता चर्म चक्ष के विषय नहीं है भौतिक इंद्रिय के विषय नहीं है भावना नेत्र से दिखता तो एक वो भावना नेत्र जिसका खुला है वो तो वो देखेगा और जिसका भावना नेत्र बंद है वो पत्थर मात्र देखेगा और ज्ञान नेत्र एक होता है उससे जगत का तात्विक स्वरूप स्पष्ट होता है वो है सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्म वो ज्ञान नेत्र से प्रतीत होगा भौतिक नेत्र से भौतिक पदार्थ प्रतीत होगा भावना नेत्र से अधिदेव जगत प्रतीत होगा और तत्व प्रतीत होगा तत्व ज्ञान रूपी नेत्र से ज्ञान नेत्र से और एक चौथा भी चक्षु होता है दिव्य चक्षु या तो भावना से अपना नेत्र खोल लो भावना नेत्र अपने पुरुषार्थ से भक्ति से नहीं तो व्यासादि की कृपा से प्राप्त होता है भावना नेत्र दिव्य नेत्र भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुआ व्यास की कृपा से संजय को प्राप्त हुआ था तो विराट रूप का दर्शन वो दिव्य नेत्र प्राप्त होता है तो भौतिक इंद्रियों के विषय भौतिक इंद्रिय से संलग्न होने पर मात्र गृहित होते हैं उन सब का ज्ञान अलौकिक सन्निकर्ष से तर्क में एक अलौकिक सन्निकर्ष आता है वह दूर होने पर भी आंख से दिखाई देगा यहां से आपको वाइट हाउस में क्या चल रहा है इस समय वो सब वैसे देखोगे जैसे स्वाध्याय कक्ष में बैठ करके क्या हो रहा है इस समय देख रहे हैं चर भौतिक नेत्र से वो है भावना नेत्र दिव्य नेत्र तो संजय तो कुरुक्षेत्र में बैठ करके भी सब वो देख रहे थे भगवान का भी विश्वरूप दर्शन और बिल्कुल विश्वरूप जहां दिखाया वहां पास में ही भीष्म जी थे द्रोणाचार्य जी थे कृपाचार्य जी थे लेकिन उनको नहीं दिखा दो ने ही देखा ना विश्व रूप को और गीता भी सुनी केवल दो ने ही एक तो संजय ने और एक अर्जुन ने वो दिव्य नेत्र से सुन दिव्य नेत्र और दिव्य श्रोत्र दिव्य नेत्र खुलने पर ये सब भौतिक इंद्रिय के कोई भी विषय हो उस दिव्य नेत्र से शब्द भी गृहित होगा रूप भी दिखेगा सब होगा तो ये चार नेत्र होते हैं दिव्य नेत्र भावना नेत्र भौतिक नेत्र और ज्ञान नेत्र है हा हाँ। योग में उसे रितंबरा प्रज्ञा कहता है तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान चक्षु निरीक्षते का करता है ज्ञान चक्षु पदार्थ ज्ञान चक्षु का अर्थ है ज्ञान नेत्र जिसका खुला है का मतलब तत्त्वमसि तो वाक्य से जिसे अहम् ब्रह्मास्मि यह बोध हुआ है यह अनुभव हो रहा है उसे कहा जाएगा ज्ञान नेत्र स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञानी इन नामों से उसके अंदर फिर जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होगा से तो जगत नाम रूपात्मक जगत को सत्य दिखाने वाला अज्ञान नहीं रहेगा वो चला जाएगा ना उससे जगत का कारणभूत अज्ञान बाधित हुआ तो कार्य रूप जगत भी बाधित होगा तो जो बाधित हुई वस्तु है वह सत्य प्रतीत नहीं होती है रोज आकाश को आप देखते हैं नीला लेकिन मानते हैं भौतिक नेत्र तो नीला दिखा रहा है लेकिन विवेक नेत्र खुला होने से क्या मानते हैं कि आकाश तो निरूप है वो सत्य ही नीला है ऐसा नहीं मानते आकाश को हम उसके स्वरूपत देखते हैं तो निरूप है इसका नीला रूप नहीं है ऐसा अनुभव करते हैं नीलापन आकाश का, मतलब नीला का बाधित करके देखते हैं आकाश को ऐसे जिसका तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूपी नेत्र खुला है वो है ज्ञान चक्षु उसके अंदर जगत को सत्य बताने वाला अज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान तथा जगत में सत्य बुद्धि बाधित हो जाएगी और फिर जगत किस रूप में प्रतीत होगा ब्रह्म रूप से इसलिए यहां कहते हैं कि ज्ञान चक्ष सच्चिदानंदात्मान सर्वगम पश्यति तो सर्वगम यानी सर्वत्र व्याप्त अंदर बाहर व्याप्त जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसे ज्ञान चक्षु वाला देखता है ज्ञान नेत्र जिसका खुला है वो देखता है और जिसका ज्ञान बंद है उसे कहा जाता है अज्ञान चक्षु तो जो अज्ञान चक्षु है उसे सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैय ब्रह्म का बोध नहीं होता यानी जगत सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्मरूप प्रतीत नहीं होता है इसे कह रहे हैं कि अज्ञान चक्ष सर्वगम सच्चिदानंदात्मा न ईक्षेत ऐसा अनुय करिए पूर्वा्भ से प्रथम पाद में प्रयुक्त दोनों पदों का यहां पर भी अन्वय करिए न के पहले जोड़ दीजिए उसे तो ज्ञान चक, अज्ञान चक्षुर सर्वगम सच्चिदानंदात्मान न इक्षते और ज्ञान चक्षुर सच्चिद सर्वगम सच्चिदानंदात्मान इक सतह ऐसा होगा तो यही तो बात पहले कही थी तत् सच्चिदानंदमद्वयम् जो पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कही हुई बात है उसी को यहां अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से सुनिश्चित किया ज्ञान से जगत का ब्रह्म स्वरूप प्रतीत होता है तो यही कहा ज्ञान ज्ञान हुआ है जिसको वो देखता है सच्चिदानंद स्वरूप ही जगत को और जिसको ज्ञान नहीं हुआ है अज्ञानी है ज्ञान नेत्र जिसका बंद है वह जगत को नाम रूप से ही सत्य समझ लेता है यही उसका तात्विक स्वरूप समझ लेता है वो उसका तात्विक जो अद सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्म है वो गृहित नहीं कर पाता अज्ञानी को जगत का वास्तविक स्वरूप भाषित नहीं होता इसे स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है। यद्यपि वो स्वयं प्रकाश है ब्रह्मा। लेकिन जगत का वास्तविक स्वरूप हो स्वयं प्रकाश ब्रह्मा अज्ञानी में मैं के रूप में स्पुरित नहीं होगा इसे समझाने के लिए दृष्टांत है जैसे दिन में सूर्य बिल्कुल बादल वगैरह कुछ भी ना होने पर साफ साफ दिखता है कि नहीं दिखता सूर्य का दर्शन होता है कि नहीं होता लेकिन जो जन्मांध है वह मध्यान्न का सूर्य भी देख नहीं पाता क्यों कि सूर्य को देखने वाला जो भौतिक नेत्र है उसका गोलक बंद है गोलक का द्वार बिल्कुल ताला लगा करके बंद कर दिया है नेत्र तो है उसके पास भी नहीं तो फिर तो आने वाले सारे जन्मों में वो अंधा ही रहेगा ना गोलक की खराबी होती है तो ऑफिस जो हो किसी कमरे के अंदर बंद हो व्यक्ति वो बाहर वालों को दिखेगा नहीं और वो भी बाहर वालों को देख नहीं पाएगा ऐसे ही जो जन्मांध है वो जैसे भास्मान सूर्य को नहीं देख पा रहा है ऐसे जन्मांध के तरह ही अज्ञान चक्षु जगत के तात्विक स्वरूप ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाते ये यहां पर बताया गया अज्ञान चक्ष नेत भाषवंतम भानुम अंधवत तो अंध से लेना व्यक्ति को वो जैसे भासमान सूर्य को नहीं भाषित देख पा रहा है ऐसे अज्ञान चक्षु भी नहीं देख पाता सबको जगत के पारमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाता तो इस प्रकार ये जो पैंसठवा श्लोक है इसकी चर्चा संपन्न होती है आज साढ़े आठ बजे तक ही पाठ होने हैं ना इसलिए ये यहीं पर संपन्न होता है और नौ बजे यानी साढ़े आठ बजे तक ये चलेगा अभी जो वेदांत प्रसार चलना है आधा घंटा बीच में आपको अवकाश की जरूरत है नौ बजे मंदिर में पहुंचना हनुमान जी के पूजा वगैरह वहां करके आरती पुष्पांजलि करके यहां आएंगे यहां फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और वो हो जाएगा फिर बाहर के भी महात्मा आएंगे हनुमान जी का गुणगान करेंगे यह सब कार्य संपन्न होगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मदं पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से शांति शांति शांति शरा सूत्र वंदे भगवना पुनः मूर्ति भेद विभागिने व्यम वजव्यादेहाय दक्षिणा शांति शांति ओ